भागवत पुराण नवम स्कंध अथ पंचमय दुर्वासा जी की दुख निवृत्ति श्रीशुकवाच एवं भगवता दिष्टो दुर्वासा चापिता अम्बरीशा मुपावृत तत्दौ दुखिता तो गृह श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचिन्द जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौट राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए तस् शोध्य मनम व्यक्ष पाद स्पर्श अभिनज्जिता अस्तावीत तद्धरे रीड़ो तो भृतम दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था अम्बरीश उवाचम तम अग्निर्भगवान सूर्यस्तम सोमो ज्योतिषाम पति तमापस्तम क्षतिर्व्योम वायुमंत्रे इंद्रिया चम ने कहा प्रभो सुदर्शन आप अग्नि स्वरूप हैं आप ही परम समर्थ सूर्य हैं समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप हैं जल पृथ्वी आकाश वायु पंच मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में भी आप ही हैं सुदर्शन नमस्तभ्यम सहस्त्राराचित प्रिय सर्वास्त्राति पिप्राय स्वस्ति भूजा इरस्पते भगवान के प्यारे हजार दांत वाले चक्रदेव मैं आपको नमस्कार करता हूँ समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए तम धर्मस्तम मृत सत्यम तम यज्ञयोग समलोकपाल सर्वात्मा तेज पौर सं परम आप ही धर्म हैं मधुर एवं सत्यवाणी हैं आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति और स्वयं यज्ञ भी हैं आप समस्त लोकों के रक्षक एवं सर्वलोक स्वरूप भी हैं आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं नम सुनाभाखिल धर्म से तवे यधर्मशीलासुर धूम के तवे तैलोक्य गोपालय वर्चसे मनोजवाजाद कर मरे गृण सुनाभ आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं आप ही तीनों लोकों के रक्षक एवं विशुद्ध तेजोमय हैं आपकी गति मन के वेग के समान है और आपके कर्म अद्भुत हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ आपकी स्तुति करता हूँ तत्तेज तो था धर्ममय न तमा प्रकाशस्तो महात्मना दुर्ध्य हस्ते महिमा गिरा फतेह तद्रूप वेदवाणी के अधिसर आपके धर्म में तेज से अंधकार का नाश होता है और सूर्य आदि महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है ऊँचे नीचे और छोटे बड़े के भेदभाव से युक्त यह समस्त कार्य कारणात्मक संसार आपका ही स्वरूप है यदा अवशिष्ट तमंजन न वई बलम प्रविष्टो जितद त्यदारम वं बाहूदरो वंघ्री सिरोधराजस्रम प्रधले विराजसेन सुदर्शन चक्र आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता जिस समय निरंजन भगवान आपको जलाते हैं और आप दैत्य एवं दानुओं की सेना में प्रवेश करते हैं उस समय युद्धभूमि में उनकी भुजा उदर जंघा चरण और गर्दन आदि निरंतर काटते हुए आप अत्यंत शोभामान होते हैं सगत्रण खल प्रहारण निरूपित सर्वसो गाभृता विप्रमदे तवे विदेशी भद्रम विश्व के रक्षक आप रणभूमि में सबका प्रहार सह लेते हैं आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए ही आपको नियुक्त किया है आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा यद्य दत्तमिष्टम वा स्वधर्मो वा स्वनिष्ठित कुलम नौ विप्रदे द्विजोतु विद्वर यदि मैंने कुछ भी दान किया हो यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हो, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए यदि नो भगवान प्रीत एक सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावो भौत विद्वर भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी मिट जाए। सुखदेव जी कहते हैं जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया स मुक्त श्राग्तापे न दूर्वासा स्वस्तिमा स्तः प्रशंस तमु जुंजान परमाशीष जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया तब वे राजा अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे दुर्वासा वाच अहो अनदासनाम महत्व दृष्ट मध्य मेंगोपि यदराजन मंगलालीम समी हेन दुर्वासा जी ने कहा धन्य है आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा राजन मैंने आपका अपराध किया फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं दुष्कर को न नाम दुष्चो वा महात्मना यही संग्रही तो भगवान सातता मृषभो हरि जिन्होंने भक्तवत्सल भगवान हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है जिनका हृदय उदार है वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते युतमात्रेण अपमान भवती निर्मल तस् तीर्थ पद किम दाता नाम अवशिष ते जिनके मंगल महदामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है उन्हीं तीर्थपाद भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है राजनो गृही तो हम दयाति करुणात्मना मधगम पृष्ठतः कृवा प्राणाजन्मे भीरक्षिता महाराज अम्बरीश आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया अहो आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की है राजा प्रत्यागमन कांक्षाद्य समोजयत परिच्छि जब से दुर्वासा जी भागे थे तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था वे उनके लौटने की बात देख रहे थे अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधिपूर्वक भोजन कराया शोषित्वादीतम आतिथ्यम सावकामिकृप्तात्माधिरा साधरम राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार की भोजन सामग्री ले आए दुर्भाषा जी भोजन करके तृप्त हो गए अब उन्होंने आदर से कहा राजन अब आप भी भोजन कीजिए प्रीतस्म ह अनुगृहत्म तब भागवत स वयी दर्शन स्पर्शनालापेह आतिथ्येनात्मेधसा आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं आपके दर्शन स्पर्श बातचीत और मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाले आतिथ्य से मैं अत्यंत प्रसन्न और अनुग्रहित हुआ हूँ कर्मावदात मेतत्ते तत्ते गायती स्वास्त्रियों कीर्तिम परम च पुण्या चीर्तिष्यूरियम स्वर्ग की देवांगनाएं बार बार आपके इस उज्ज्वल चरित्र का गान करेंगी यह पृथ्वी भी आपकी परम कृति का संकीर्तन करती रहेगी श्री शुकवाच एवं संकृतराजान दुर्वासा परि तोि योग विहाय सामंत ब्रह्मलोकमहेतुक श्री सुखदेव जी कहते हैं दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से उस ब्रह्मलोक की यात्रा की जो केवल निष्काम कर्म से ही प्राप्त होता है संवत्सरोतागत मुनि तदर्शनाकांक्षो राजा भोक्षो बभूव परीक्षित जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भगे थे तब से लेकर उनके लौटने तक एक वर्ष का समय बीत गया इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर ही रहे गते चुर्वाशिषोरीशो दिजोपयोगाति पवित्रमाहरत ऋषिर्विमोक्षम व्यसनम च बुध्वा मेनेवीर्यम च परुभाव जब दुर्वासा जी चले गए तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया अपने कारण दुर्वासा जी का दुख में पढ़ना और फिर अपने ही प्रार्थना से उनका छूटना इन दोनों बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की ही महिमा समझा एवं विधान एक गुण स राजा परात्मनि ब्रह्म देवे क्रियाकलापय समुवाह भक्तिम य निर्याचकार राजा अम्बरीश में ऐसे ऐसे अनेकों गुण थे अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में भाव की अभिवृद्धि करते रहते थे उस भक्त के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को नरक के समान समझा अथाबरी सस्तने सुराज्यम समानशीले सुशिष्यधीर वनम विवेशात्मनिवास मनोदस्त गुण तदनंतर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वे मन में चले गए वहां वे बड़ी धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूप संसार से मुक्त हो गए एक तत्पुण्यमाख्यानम अम्बरीश संकर्तय ननोध्यायन भक्तो भगवतो भवें परीक्षित महाराज अम्बरीश का यह परम पवित्र आख्यान है जो इसका संकीर्तन और स्मरण करता है वे भगवान का भक्त हो जाता है ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्याम सहितायाँ नव स्क अम्बरीशचरिम नाम पंचमोध्याय